महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व त्रयोविशोध्याय सेना से पांडवों की यात्रा और उनका कुरुक्षेत्र में पहुँचना वह सम्पाणुवाच आज्ञापयामा सतसेना भरत सतम अर्जुन प्रमुखुप्ता लोकपालोपमी वै सम्पाण जी कहते हैं जन्मे जय भरतकुलभूषण राजा ने लोकपालों के समान पराक्रमी अर्जुन आदि वीरों द्वारा सुरक्षित अपनी सेना को कूच करने की आज्ञा दी योगो योग इति प्रीत्या शब्दो महानभू क्रोशतां सादिनाम तत्र युज्यतां युज्यताम् इति चलने को तकार प्रेमपूर्ण आदेश प्राप्त होने होते ही। घुड़सवार सब और पुकार पुकार कर कहने लगे सवारियों को जोतो जोतो इस तरह की घोषणा करने से वहां महान कोलाहल मच गया के चिद्जान नगमहू के चिदसवी महाजी कान चन शरथ के चिन्ह ज्वलित ज्वलन हो पमयई कुछ लोग बाल्कि पर सवार होकर चले और कुछ लोग महान वेगशाली घोड़ों द्वारा यात्रा करने लगे कितने ही मनुष्य प्रज्वलित अग्नि के समान चमकीले सुवर्ण में रथों पर आरूढ़ होकर वहां से प्रस्थित हुए नखर प्राधिना नरेश्वर कुछ लोग गजराजों पर सवार थे और कुछ ऊटो पर कितने ही बघनखों और भालों से युद्ध करने वाले वीर पैदल ही चल रहे थे पौरजान पदास्तव जान बहुविधय तथा अन्वजो कुरु राज नगर और जनपद के लोग भी राजा धृतराष्ट्र को देखने की इच्छा से नाना प्रकार के वाहनों द्वारा गुरुराज का अनुसरण करते थे सचापी राज स चापी राजवचनाचार्योग कृप सेनाजसेना प्रहयावाश्रम प्रति राजा युधिष्ठिर के आदेश सेनापति कृपाचार्य भी सेना को साथ लेकर आश्रम की ओर चल दिए तथो दरवृत कुरराजो युधिट्ठि संस्तूयमो बहुत मगत बंदी पांडुरेना पत्रेण ध्रियमा तथान महतामा कुर तत्पश्चात ब्राह्मणों से घिरे हुए कुर्राज्य बहुसंख्यक सूत मागध और बंदी जनों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए मस्तक पर श्वेत छत्र धारण किए विशाल रथसेना के साथ वहाँ से चले गजलंका थे भीम कर भी प्रियो पवन आत्मज भयंकर पराक्रम करने वाले पवन पुत्र भीमसेन पर्वताकार गजराजों की सेना के साथ जा रहे थे उन गजराजों की पीठ पर अनेकानेक युष सज्जित किए गए थे माद्रिपुत्री तथा ह्यारोह सुमृत जगमतो शिग्र गन सन्नद्ध कवच ध्वज माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी घोड़ों पर सवार थे और घुड़सवारों से ही घिरे हुए शीघ्रतापूर्वक चल रहे थे उन्होंने अपने शरीर में कवच और घोड़ों की पीठ पर ध्वज बाँध रखे थे अर्जुन च महातेजा रथे नित्य वशी श्वेत हे युक्त दिव्य महातेजस्वी जितेंद्र अर्जुन श्वेत घोणों से जीते हुए सुरी के समान जस्वी दिव्य रथ पर आरूढ़ो राजन करते थे द्रौपदी प्रमुखाशापी स्त्री संघा शिविका युताध्यक्ष गुप्ता प्रयो विसृजनो मृत वसू द्रौपदी आदि स्त्रियॉँ भी शिविकाओं में बैठकर दीन दुखियों को असंक धन हुई जा रही थी रनिवास के अध्यक्ष रक्षा कर रहे थे समृद्ध रथुनादित्डव सैन्यम तत्दा भरतर्षभ पांडवों की सेना में रथ हाथी और घोड़ों की अधिकता थी उसमें कहीं बंसी बजती थी और कहीं वीणा इन की पांडव से की कारण से नाम उस समय बड़ी शोभाम्यु सरहसु च विषाम पते वा कृप्वा क्रमेणाथ जग मुजते वे कुरुश्रेष्ठ भी नदियों के रमड़ी तटो तथा अनेक सरोवरों पर त्रपड़ाव डालते हुए क्रमशः आगे बढ़ते गए युजुस्तुच महातेजाधौम्यस्व पुरोहित युधिष्ठिर वचनात्गुप्त प्रचक्रत हु महातेजस्वी युजुस्तु और पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्ठिर के आदेश से हसनापुर में ही रहकर राजधानी की रक्षा करते थे तथो युधिष्ठिरो राजा कुरक्षेत्र क्रमेणोत्री यमुना पावनी उधर राजा युधिष्ठि क्रमशः आगे बढ़ते हुए परम पावन यमुना नदी को पार करके करकेेत्र में जा पहुँचे सदर्शाश्रम दूराद्राज से तीमत सतयूपरभ्य धृतराशत व वहां पहुँच उन्होंने दूर से ही बुद्धिमान राजस्वी सतयूप तथा धृतराष्ट्र के आश्रम को देखा तथा प्रमोदित सर्वो जन तन मंजसा विवे सो महान आदि इससे उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने उस वन में महान कोलाहल फैलाते हुए अनायासी प्रवेश किया एथ श्री महाभारते आश्रम वासिकवी आश्रमवास परवड़ी धृतराष्ट्रश्रम श्रमगमे त्रयसोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में युधिष्ठिर आदि का धृतराष्ट्र के आश्रम पर गमन विषय तेईसवा अध्याय पूरा हुआ